yeah संख्या दो सौ तीस के बाद का नयी धनुष जाग्ञ ही कारण होई पूजन तो गौरी ले आई तो प्रकाश फिर फुलवाई जासुवलोक अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मनु शोभा कारण जान विधाता कहीं सुभदयंग सुनुता रघुवंसिन कर सहज सुभावु सुभावु मन कुपंथ पग धरिय न काऊ मोह अतिशय प्रतीत मन केरी मोही मन के सपन्यों परि नारिन हेरी ना ला जिनके लाइन रिपुरन पीठी पीठी नहीं पावही परतिय मनु डीठी डिठी मंगन लाहि जिनके नाही बर थोर जगुमाह करत बतक अनुजन मन से रूप लुभान मुख सरोज मकरंद छवि करत मधुपैब पान मुख पान चंद्र की जय अब स्मरण करें कि यह है पुष्प वाटिका भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी और उधर सीताजी उनकी सखियाँ को देख रहे थे कि भगवान राम ने सीता जी को आते हुए देखा तो उन्होंने मन में जो प्रतिक्रिया होती है जो विचार आते हैं वो लक्ष्मण जी से इस प्रकार से बताते हैं, वो तो कहते हैं कि है की तांतजनक सोई कि ये तात ये वही जनक की पुत्री है धनुष यज्ञ जी कारण वही जिसके कारण धनुष यज्ञ होने जा रहा है ये तो मालूम है की धनुषज्ञ होने जा रहा जन, है जिससे दिन उसकी सूचना सबको है और उस धनुष जी की शाला पिछले दिन देख करके आए कि कहाँ कैसे धनुष रखा हुआ है कैसे उसकी व्यवस्था बनी हुई है कैसी तैयारी बैठने की की गई है ये सब आयोजन किसके लिए किया जा रहा है उन सीताजी के लिए जिनके लिए कहा जा किया जा रहा है वही ये सीताजी हैं वैसे जनक की और भी पुत्रियां हैं लेकिन उनके लिए नहीं सीताजी के लिए जो है ये कार्यक्रम किया जा रहा है तो भगवान श्री राम जी जो हो उनको पहचान ये तो जानते हैं कि सीता जी के लिए ये विशाला सब रखी गई है लेकिन ये वही सीता जी हैं जिनको के लिए सब बजा रहा था साक्षात सामने हैं लक्ष्मण जी को भगवान नाम इस प्रकार से बता देते हैं और इसमें जो कुछ भगवान नाम बता रहे हैं ये केवल एक प्रकार से साथ में लक्ष्मण जी हैं उनके कुछ बताना है इसलिए बताते रहते हैं कोई बताने की कोई ऐसा नहीं कि लक्ष्मण जी को नहीं मालूम है बड़ी इम्पोर्टेंट बात है वो बतानी है एक सर बताने के लिए बताते रहते हैं आगे कहते हैं ये तो एक बतकही है बतकही मैंने बैठे हुए जैसे एक साधारण सी बात कुछ सहज भाव मन में आया फिर भूल दिया तो भूल दिया लेकिन लक्ष्मण जी इसके उत्तर तो में कुछ नहीं बोलते पुष्प वाटिका में जब से लक्ष्मण जी गए और जब से लौट करके आए एक शब्द नहीं बोले वो तो मुखदृष्टा की तरफ देखते ही देखते रहे भगवान के पीछे उनके सेवा भाव में बने ही रहे बोलते कहीं नहीं दिखाई देते लक्ष्मण जी ये नहीं भी कहते कि हाँ आप जो बता रहे हो कि वही इनक कन्या है तो हाँ मैंने भी देखा और मैंने भी समझा मैं भी जानता हूँ ऐसा कुछ बोलते नहीं लक्ष्मण जी के ऊपर सीताजी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता एक दिन बात ये भी अब जनकधनिया है बहुत सुंदर है सामने सब हैं और राज उसके साथ में बहुत सी सखियाँ सब है लेकिन लक्ष्मण जी के ऊपर भगवान राम को तो देखते है मन में क्षोभ भी उत्पन्न होता है उनका ध्यान भी कर देखता है उनके सुंदर स्वरूप को देखते भी है लेकिन लक्ष्मण जी को तो भी कुलझन से मार कर अब ये सब मर्यादाओं की बात अपनी अपनी करके जो ये है सीमाएं हैं वो सब देखो। तो ये कहते हैं पूजन गौर सखी ले आई ये इनकी पूजा करने के लिए सखिया इनको साथ में न गौरी पूजा के लिए देवी पूजा के लिए ये सब सखियां ले आई है इसलिए उनके साथ में आस जो है इन सब हैं और ये साथ में सीता जी है आई करत प्रकाश करद फलुवाई अभी उनकी सुंदरता का वर्णन इस प्रकार से किया कि देखो उसमें पुष्प वाटिका भर में है यहाँ पर जहाँ जाती है तहा प्रकाश हो जाता है प्रकाश की सूचना इस बात की कि सौंदरी जो है प्रकाश का भी सूचक है इसलिए जो है वो कविता में कहने का एक प्रकार का मुहावरा है कि जहाँ गए तहा प्रकाश हो गया माने जहाँ व्यक्ति सुंदरती कोई शारीरिक सुन्दरता की बात नहीं जहाँ व्यक्ति के आचरण की सुन्दरता होती है जहाँ व्यक्ति के भावों विचारों की और सद्गुणों की सुंदरता होती है तो वो व्यक्ति जहाँ जाता है वहाँ प्रकाश हो जाता है प्रकाश हो जाए मैंने लोग बाघ उसको पा करके प्रसन्न होते हैं और उसे मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है तो इसलिए इसी प्रकार से बोलते हैं जो सत्पुरुष हैं, सद्गुणी हैं, उनसे प्रकाश प्राप्त होता है ज्ञान प्रकाश का सूचना हो गई से भी लोक अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोरमन शोभा भगवान बता भी देते थे, तो मेरे मन में देखो पता नहीं क्यों क्षोभ उत्पन्न हो गया क्षोभ माने मन में चंचलता उत्पन्न हो गई और हमारा मन जो कि कहीं किसी तरफ जाता नहीं है किसी पर स्त्री की तरफ तो हमारा मन जाता जाने के सवाल ही नहीं है लेकिन इनको देख करके हमारे मन में चंचलता उत्पन्न हो गई तो ये है जहाँ से अलौकिक अलौकिक शोभा इनकी शोभा अलौकिक शोभा है <khale> अलौकिक मैंने लौकिक वस्तु नहीं मैंने ऐसा नहीं, नहीं की अतिशयोक्त करने के लिए बोल दिया सीता जी वैसे भी अलौकिक वस्तु हैं लौकिक वस्तु तो नहीं संसार की वस्तुएं जैसे व्यक्ति हैं उनकी सुंदरता सारी पांच भौतिक शरीर और महाभूतों से बने हुए शरीर में कितनी सुंदरता होगी कहाँ तक होगी वो लेकिन वो सीता जी, जी, जी है वो तो परमात्मा स्वरूप माया के, उनी की उन्हीं की उन्हीं की संजो विभूति भगवान राम की और वे सब जो है वो जब अपने स्वयं साक्षात हुई तो वो भी उसी प्रकार जैसे भगवान राम चिन्मात्र हैं ऐसे सीता जी भी चिन्हमात्र हैं और उन्होंने अपनी इच्छा से अपना सही धारण किया हुआ है तो अलौकिक तो है ही है उसको तो ध्यान में रखना चाहिए भगवान राम और लक्ष्मण जी और लक्ष्मण इत्यादि इनके जो चरित्र को आगे देखते जाते हैं तो एक बराबर ध्यान में रखना चाहिए कि परमात्मा ने जिसने अपनी इच्छा से सही धारण किया है वही मानवीय लीलाएं हम सब लोगों के लिए एक नमूना पेश करने के लिए आदर्श प्रस्तुत करने के लिए किए हैं मार्गदर्शन के लिए कि हमारे लिए जीवन जीने का यही सही तरीका है अगर हम चाहें कि संसार में जीवन सुखपूर्वक जीवन जिये तो जैसा उन्होंने करके दिखाया इसी प्रकार से करेंगे ऐसे ही जीवन जिये अगर हम उनके बताए हुए रास्ते पर दिखाए हुए रास्ते से भटकते हैं मनमानी करते हैं फिर तो उसके माने स्वयं जानबूझ करके गड्ढे में गिरते हैं और दुखों का आवाहन करते हैं परेशानियों में पढ़ते हैं बस इसकी बात की शिक्षा बार बार इसी के लिए देते जाते हैं तो भगवान कहते हैं सो सब कारण जाने विधाता माने इसका कारण विधाता ही जाने ऐसा तो सबके भविष्य में जो होने वाली घटनाएं हैं उन्हीं की मानो ये पूर्व सूचना है संकेत इस प्रकार के करते हैं कि ऐसा लगता है कि की धनुष्ट धनुष टूटेगा और सीता जी से विवाह भी होगा उसी की पूर्व भूमिका ये है इसीलिए मन में इस प्रकार की बात आई यदि सीताजी किसी अन्य की होती या अन्य की होने वाली होती तो हमारे मन में इस प्रकार का भाव कभी आ नहीं सकता था हर कही शुभद अंग सुन भराता ये भी इस बात की सूचना है कि सीता जी इन्हीं से का विवाह होने वाला है इन्हीं को प्राप्त होने वाली है इसकी बात सूचना है हर कहीं कही सुबदंगे वो शुभ अंग फड़कते हैं तो सूचना मिलती है की आगे शुभ होने वाला है स्त्रियों के बाह अंग फड़कते हैं तो उसकी सूचना ये होती है की आगे कुछ तो शुभ होने वाला है तो शुभ की सूचना शुभ क्या होने वाला है शुभदा दाम देने वाला शुभद्र मान शुभ कल्याण करने वाले शुभ को उत्पन्न करने वाले में प्राप्त होने वाला है ऐसा मालूम होता है कि इन्हीं से विवाह होने वाला इस बात की सूचना को ऐसे बोलते हैं देखो संस्कृत सभ्यता की बात भाषा जो है बदल जाती है असभ्यता की बात बात जो है वो फटाफट भव्य ढंग से होती है जब बहुत उस प्रकार की बोलती है ऐसे भगवान नाम बोलते थे ऐसा लगता है कि कल इन्हीं से हमारा विवाह होने वाला है तो ये तो असभ्यता की बात है ये जो है कहने को तो कहते बिल्कुल साफ कह दिया तो क्या खराब बिल्कुल साफ तो कह दिया बिल्कुल साफ कह देना जो है भद्दा तरीका है ये असंस्कृत तरीका है ये जैसे जिन लोगों को कल्चर नहीं है उन लोग ऐसे करके शिक्षित नहीं है वो ऐसी बातें बोलते हैं नहीं तो पुरुष को जो है वो उसी बात को अब जब इस प्रकार से कह दिया कि हमारे शुभ अंग फड़कते हैं तो समझने वाले समझ जाएंगे अपने आप ही कि क्या कहना चाहते हैं भाव की तरह संकेत की तरह तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग ऐसे स्थल पर ऐसी जगह जगह पर जहाँ कहीं भी आया इस प्रकार की घटनाएं आई हैं वहां ऐसे ही बोला है ने तो तुलसी बन में देखते हैं सीता जी से किसी ने पूछा कि ये तुम्हारे कौन हैं? तो सीता जी ने कैसे बताया ऐसे थोड़ी बता दिए मैं हमारे पति हैं तो मैं पता नहीं है आ? तो ये तो फिर हमारी बातें हो गई है ऐसे नहीं बोला जाता तो उन्होंने फिर किस प्रकार से कैसे नाटक करके उनको बताया बोला भी नहीं कि हमारे पति हैं लेकिन बता भी दिया कि ये हमारे हैं जब बता दिया ये छोटे जो हैं ये दे, हमारे देवर हैं, तो अपने आप समझ में आ गया लोगों को कि ये कौन है बड़े वाले हाँ। तो इस प्रकार से बताने का तरीका इस प्रकार ये है वो हो अपनी प्राचीन काल से चला रहा संस्कृत के साहित्य में भी सभी इसी प्रकार है। वहां से वहाँ से सूचना मिलती है कि मैंने ये कोई नई तुलसीदास के जमाने में घड़ी हुई बातें नहीं है ये अपनी भारतीय संस्कृत प्राचीन काल की संस्कृति युक्त की जब नहीं तो साहित्य इस प्रकार रखा जाता कालिदास के साहित्य में भवभूत और इत्यादि जितने ये हो गए हैं उनके साहित्य में भी देखो अपने प्राणों के साहित्य में उसमें भी देखो तो सब में अपनी भारतीय संस्कृति का उज्ज्वल रूप वहाँ पे देखने में आता है कथाएं हैं तो केवल कथाएं कथाएं मात्र नहीं है बल्कि ये दिखाने के लिए कि जीवन का सुंदर स्वरूप किस प्रकार का है व्यवहार कैसे है कैसे रहा जाता है कैसे बोला जाता है उसका तरीका क्या है एटिकेट वगैरह इंडियन एटिकेट क्या है वो सब उसका सबका वर्णन जो है वो उन्हीं के द्वारा बताते रहते हैं तो कहते हैं रघुवंशन का सहज स्वभाव अब भगवान ये ये बताते हैं कि देखो एक भगवान फिर भी अपने मन के ऊपर संयम किए हुए हैं उस संयम की बात को व्यक्ति वैसे तो गौरव करके बता सकता है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता कैसे भी बोल सकता है मुझसे ऐसा कभी नहीं हो सकता मेरा मन कभी गड़ा नहीं कर सकता एक बोलने का तरीका ये भी हो सकता है लेकिन इसमें अहंकार दिखाई देता है और ये बोलने में अहंकार प्रकट होता है मैंने अहंकार एक तो होना भी नहीं चाहिए कभी कभी तो कोई व्यक्ति कहते हैं हमारे अहंकार नहीं लेकिन मैं तो साफ साफ बता देता हूं तो ये साफ साफ बताना नहीं ये सब अनिश्चित बात है मन में भी अहंकार भीतर भी अहंकार न हो और वो अहंकार वाणी से प्रकट भी न हो दोनों बातें होनी चाहिए इसलिए देखो भगवान राम में तो अहंकार का को कोई सवाल ही नहीं पहली कहते आ रहे हैं उनको और दूसरी बात यह कि अहंकार न होने पर भी उसकी बात अगर कहनी पड़ती है तो किस प्रकार से कही जाती है भगवान राम अपने ही मन की अपनी ही मन, मन की जो संयम मन पर है उसकी अपनी प्रशंसा अपने आप करते हैं लेकिन कैसे करते हैं उसका एक नमूना देखो अपने नहीं कहते कि मैं मुझे अपने मन को आ, मैं आ, मैं अपने मन को ऊपर बड़ा नियंत्रण रखे हुए हूं ऐसे नहीं बोलते ऐसे कहते हैं रघुवंशन कर सहज स्वभाव मन पंथ पधरिय ने कहा ये तो रघुवंश है सूर्य वंश जिसमें हम पैदा हुए हैं। उसमें आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जिसका की प्रैक्टिकली तो कोई गलत रास्ते पर जाए ऐसा तो किसी ने किया ही नहीं किसी के मन में भी इस प्रकार का बात धर्म की बात किसी के मन में नहीं आई है कुपंथ पर चलने की मन में भी बात नहीं है भाई तो संसार में कुपंथ पर जाने के लिए मन जाता है लेकिन लोग अपने मन के ऊपर नियंत्रण रखते हैं उसको रोके रखते हैं बहुत कुछ नहीं रुकता है मन उनका तो गलत रास्ते भी चले भी जाते हैं ये तो दुर्बल व्यक्तियों के लक्षण है कमजोरी का लक्षण है वो भले ही समझे कि हम बड़े शक्तिशाली इसलिए ऐसा करते हैं ऐसा नहीं है उनकी दुर्बलता का सूचक है कमजोरी है उनकी शक्ति इस बात में है जब व्यक्ति अपने मन के ऊपर नियंत्रण रख सके मन भी कुमार मार्ग पर न जाए तो कहते तो सूर्य वंश इतना विशाल वंश जैसे चला रहा है सूर्य वंश कहाँ मन हुए इच्छा हुए वे सबके सब धर्म के मार्ग पर संयम पूर्वक जीवन जीते रहे कहीं किसी ने कुछ प्रकार का किया कि गलत रास्ते पर मन जाए मन को पंत पग धरिये न काहू और मुही अतिश प्रती मन केरी इसलिए हमें अपने मन के ऊपर पूरा विश्वास है जय ही सपने पर नार नी जिसने स्वप्न में भी किसी पराई स्त्री को नहीं देखा ये मन के संयम की सूचना ही है इस प्रकार हो सकता है अब जिस सूर्यवंश में पैदा हुए तो उसी पर भगवान राम भी पैदा हुए तो इनसे गलत काम कैसे हो सकता है सूर्यवंश की महिमा के अनुकूल होगा तो एक बात ये भी देखते हैं कि अपने मन के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए शास्त्रों में अनेक उपाय भी बताए गए हैं उनमें से एक उपाय ये है कि व्यक्ति को अपने वंश के गौरव का स्मरण रखना चाहिए उससे भी उसके मन के ऊपर नियंत्रण रहता है शास्त्र का याद रखें बड़े गुरुजन जो लोग हैं उनका ध्यान रखें उनसे भय रहे धर्म से भय रहे भगवान से भय रहे ये सब बातें ध्यान रहे तो व्यक्ति सही रास्ते पर चलता है लेकिन उनमें से एक कारण ये भी है कि अपने वंश की परंपरा का भी स्मरण रखे कि हमारे वंश में कभी इस प्रकार का नहीं हुआ बल्कि वंश में हर किसी वंश में चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्व सभी के वंशों में अपने अपने प्रकार के आदर्श रहे हैं प्राचीन है। होता यह है कि वंश का इतिहास जब चलता है तो उसमें जितनी दूषित प्रवृत्तियां हैं वो तो विलुप्त हो जाती हैं विस्मृत कर दी जाती है और जितने के अच्छे गुण होते अच्छी बातें होती हैं, वही शेष रह जाती हैं अपने माता पिता से पूछो कि हमारे परिवार में और कौन कौन हुए उन्होंने क्या क्या किया तो वे फिर बताएंगे क्या मुका हुए ऐसे विद्वान हुए उन्होंने ये लिखा उन्होंने ये कार्य किए उन्होंने ये कार्य किए ऐसे करके बताएंगे क्षत्रिय होंगे तो बताएंगे कि हमारा वंश वहां से रहा है हमारे पूर्वज वहां के राजा थे फिर वहां के ये हुए अभी हाल में रीवा में गए तो एक जो वहां पर यही बताने लगे कहने कि हम लोग यहाँ पर जो आए हुए हैं बघेल कहलाते हैं ये बघेल खंड है हम आए सब वहाँ राजस्थान से आए हैं वहां के ही एक बार जब राजा हुआ तो अपने सब कथा अपने सुनाने लगे अब पूर्व वहां पर राजा थे अब इतने हुए कि एक के कई पुत्र हो गए अब उनको राज्य को आगे ये हुआ कि राज्य किसको मिले किसको हो तो प्रदेश एक बड़ा त्यागी उसमें से निकल आया पुत्र और उसने कहा कि नहीं आप ही राज्य दो हमें नहीं चाहिए और वो वहां से राज्य छोड़ करके वहां से चले आए तो वो चले आए तो उसके साथ साथ उनके और भाई दो तीन उनके फॉलोवर थे ज्यादा उनके थे तो तीन भाई वहां से चले आए अब वो एक आकर के झांसी के पास बस गया एक आकर के यहां जो है ये ए, इंदौर के पास जाकर के बस गया एक जाकर के यहां पर विवाह में आकर के बस गया इन सब यहां पे इन्होंने राज्यों की स्थापना की पहले राज्य नहीं थे राज्यों की उसी समय इन्होंने स्थापना की तो उस समय कैसे इस राज्यों की स्थापना हुई तब तो ये छत्री लोग हैं तो ये अपने सब याद करते हैं और कैसे वो त्यागी रहे कि वो अपना राज्य छोड़ करके अधिकार छोड़ करके यहाँ चले आए और राज्य की स्थापना की तो अब सब पूर्वज लोगों के अपने कहीं न कहीं छत्री होंगे तो अपने ढंग का ब्राह्मण होंगे तो अपने ढंग का ब्राह्मण होंगे तो कहेंगे कि हम प्राण समय में इस, इस प्रकार का महान यज्ञ हमने करवाया बताएंगे कि हमको सब गीता याद थी हमारे उनके पूर्वजों को भागवत पूरी याद थी कोई कहे कि हमें इस प्रकार का ये था तो सब ब्राह्मण लोगों को जो अध्ययन अध्यापन यज्ञ त्यादि के हैं तो उसी प्रकार के कर्मों के संबंध में उनका जो है वो कहीं न कहीं की स्मृतियां होंगी तो उनको स्मृतियों को संग्रहित रखना भी चाहिए और आगे आने वाली जो पीढ़ियां आती हैं उनको उनको बताना भी चाहिए आजकल के युवक जो है वो बहुत बार स्वेच्छाचारी होकर के भटक गए तो उसका एक कारण यह भी है कि माता पिता ने कभी उनको अपने वंश का गौरव नहीं बताया क्योंकि देखो कैसे सुंदर वंश में तुम पैदा हुए हो इसमें तुमको ऐसे ऐसे महान कार्य करने हैं ये उनके बार बार उनके मन में भरे होते तो उनको भी एक लगता कि हम एक ऐसे वंश में पैदा हुए हैं कि हमें गलत काम नहीं करना चाहिए अब वो कोई बतावे हमारे वंश में ऐसे हुए जैसे कि कभी गलत मार्ग पैर ही नहीं रखा धर्म की नहीं कभी चोरी नहीं कभी कि झूठ बोले ऐसे करके बोले तो, तो लड़के ही समझे कि हाँ हमें भी ऐसे करना नहीं तो फिर वो सोचेंगे कि चोरी करना कौन खराब है चाहना चोरी कर लें ये तो सब दुनिया कर ही नहीं अब उनके लिए प्रेरक तत्व तो कोई है ही नहीं उनके पीछे जब तक कि प्रेरक तत्व तो नहीं होगा तो वो अपने चोरी करने से झूठ बोलने से बचेंगे कैसे ये सब बताने पड़ते हैं उनको तो। सिखाना पड़ता है बच्चों को तो ये सब ये अभी भगवान नाम इस बात की सूचना मालूम होती है कि पूरे रघुवंश का इतिहास मालूम हुआ रामको महाराज दशरथ यहाँ पैदा हुए तो कोई ऐसा नहीं कि पैदा हो गए महाराज दशरथ ने नहीं बताया कौशल्या नहीं बताया बस जी नहीं बताया इन सब लोगों ने बताया कि सूर्यवंश कैसा है पहले कौन हुए फिर कौन हुए राजा उन्होंने क्या क्या, क्या कार्य किए ये सब इनको मालूम है और अगर कहीं पूर्वजों में अपने कहीं कोई गलत काम करने वाला हो भी गया हो तो माता पिता का यह धर्म होता है कि उसका उल्लेख न करें गुण प्रगति और गुण ही दुराई ये सिद्धांत अवगुण ही दुराई अगर कहीं अवगुण की बात हुई भी हो तो उसे छिपा जाए तो उसकी बात चर्चा मत करो गुण प्रकटो गुण को प्रकट करो ये कार्य किया ये कार्य किया ये कार्य किया इस प्रकार करनी है। तो इसलिए ये देखते हैं भगवान कहते हैं कि इस ये इस प्रकार की हमारी परंपरा है उसी परंपरा के अनुसार हमारे <kough> हम भी अपने मन के ऊपर हमारे मन के संयम रहना चाहिए और हमें अपने मन के ऊपर विश्वास है कि मैं अपने मन के ऊपर संयम रख सकता हूँ और ये रखना चाहिए जैसे भगवान कहते हैं कि अन्य लोगों के लिए भी है ये ना कहीं भाई हमें अपने मन के ऊपर बस नहीं है हम क्या करें मन नहीं मानता ऐसे काम तो नहीं चलेगा उसको जैसे भगवान कहते हैं कि मोह से प्रतीति प्रती मन केरी जैसे मुझे अपने मन के ऊपर पूरा विश्वास है मैंने मैं उसके ऊपर संयम रख सकता हूँ इसी प्रकार अपने मन के ऊपर विश्वास रखना चाहिए जो व्यक्ति अपने मन के ऊपर ही विश्वास नहीं रखेगा वो दुनिया में किसके ऊपर विश्वास रखेगा और उस पर कौन विश्वास करेगा दोनों बातें सोच लो जो अपने मन पर विश्वास नहीं कर सकता वो तो दुनिया में किस पर विश्वास करेगा और फिर उसको कौन उसके ऊपर कौन विश्वास करेगा भाई तुम्हें अपने मन पर विश्वास नहीं करते तुम्हारे ऊपर कौन विश्वास करेगा पता नहीं तुम्हारा मन तुम्हें का ले जाए क्या विश्वास तुम्हारा है देखो ये सब विचार करो तो सब बातें सत्य जो है सामने आता है न विचार करो तो कुछ बात में। तो मोई अत से प्रतीत मन केरी ये ही सपने हेरी और जिनके नदीपुरन पीठी अब ये नीति के वचन बोलते हैं तो यहाँ से जो है ये है दो पंक्तियों में नीति के वचन है ये तो याद रखने वाली बात है कहते हैं कि ये तो प्राचीन काल से ऋषि मुनि सब कहते चले आ रहे हैं उनके सत्य अनुभव का सबका ज्ञान का सार इस प्रकार से है की जिनके लहन रिपुरन पीठी मैंने जिनकी के, की जिनको के युद्ध क्षेत्र में शत्रु ने जिनकी पीठ कभी नहीं देखी हा? मैंने जब, जब युद्ध करते करते पीठ दिखा करके नहीं भागेगा तब तक कैसे पीठ देख लेगा शत्रु मैंने जो सामने शत्रु से युद्ध करते करते चाहे मर जाए चाहे उसको मार मारने तो तो शत्रु पीठ नहीं देख पाएगा और लेकिन जहाँ उसने शत्रु को देखा बड़ा शत्रुशाली है तहा मुंह घुमा करके भागे अपने बचाने के लिए बचने के लिए अच्छा करने के लिए तो छत्र को क्या दिखाई देगा पीठ दिखाई देगी पीठ देखना है कि मने भाग गया तो युद्ध में पीठ न दिखानी चाहिए इस प्रकार के सिद्धांत क्षत्रियों का यह धर्म है इसलिए बता दिया कि जिनके लाही विपुर पीठी और नहीं पावे परतीय मन पीठी है अब देखो अब ये लेकिन पर स्त्रियां जो है वो जिनकी की, जिनकी दृष्टि कभी उन्होंने नहीं देखी अब एक जगह तो पीठ दिखाना अच्छा नहीं है पीठ दिखाना धर्म के विरुद्ध है और दूसरी तरफ मुंह दिखाना और आंखें दिखाना वो धर्म के विरुद्ध है ये उल्टी बात यहाँ पर है कहते है नहीं पावे परतीय दूसरी प्रति स्त्री जो हैं मन डीटी जिनके की मन के ऊपर दृष्टि नहीं पड़ती उनके मन को नहीं देख पाती माने कोई स्त्री पर स्त्री जब पुरुष को देखे और देखे की पुरुष के मन में कोई उसके प्रति भावना नहीं है ऐसे करके उसने कभी नहीं देख पाया कि ये पुरुष हमारी इच्छा करता है हमारी तरफ देखता है हमको चाहता है इस प्रकार के मन में भाव है ये किसी स्त्री को आकर दिखाई नहीं कभी भी तो यहां सिद्धांत ये हो गया कि सामने न पड़े उसका मन स्त्री के और फिर तीसरी बात मंगने ना ही और तीसरे जो है मांगने वाले भिक्षुप है वो आमे और मांगे जो मांगे उस दे ना ही कभी न करें ये तीसरा आदर्श है तो इस आदर्श का भी पालन करने वाले इतिहास में हुए जैसे कर्ण का इतिहास में नाम आता है ऐसी फिर बाद में हर्षवर्धन वगैरह के नाम इतिहास में आते हैं। तो ये लोगों ने क्या किया ये तो जो जहाँ जो मांगो सो देने को तैयार कर्ण से आगे जो ये दे दो वो दे दो जो कुछ धन दे दो संपत्ति दे दो मकान दे दो ये दे दो वो दे दो सब दे, दे, दे कैया कर दे, दे। भगवान रामकृष्ण ने भी करने की बड़ी प्रशंसा अर्जुन से की अर्जुन तुम क्या बता हे कर्ण तो बहुत महान व्यक्ति है इतना महान व्यक्ति है कर्ण से ज्यादा तो हम अर्जुन को लगता तो हमारे समान वीर कोई नहीं है लेकिन भगवान को तो दिखाई देता तो साफ साफ उसकी महानता क्या है एक बार कहीं चंदन की जरूरत पड़ गई तो चंदन के लिए विवाह इतना इतना चंदन जरूरत है इतने मन का दस मन पांच मन चंदन की जरूरत है चंदन के लिए कहा गया तो अब अर्जुन घूटते फिर क्योंकि भगवान से कहा भाई इतना चंदन आप बताते होता तो मिलता नहीं कहेंगे इतना नहीं पाया नहीं इतना तो कहा कर्ण से कहो कर्ण के पास गए चंदन के लिए कर्णन ने सोचा कि अच्छा इतना चंदन उसे याद आया कि हमारे मकान में जो छत में कड़िया जो लगी है वो चंदन की लगी है उसने फौरन बुला करके लेबरों से कहा कि इसको गिरा दो तो कड़िया निकाल करके तो करणों को इस बात की नहीं कि हमारा मकान गिर जायेगा उसमें चंदन के लगा के इतना बढ़िया बनाया गया फटाक से गिरा दिया निकाल करके लकड़ियां कृष्ण अच्छा ने कहा कि आ गया चंदन जिसको देना होता है इस प्रकार से तक टाल मटोल नहीं ऐसा नहीं कि अब हम चंदन का इंतजाम करेंगे आपको हंकड़ी थोड़े खुदवा देंगे तुम्हारी वजह से ये सब बातें कमजोर लोगों की बात है यहाँ तो मांगे तो दो बस ना मत करो यह सिद्धांत रहा है इस तरह से जो ये फिर इतिहास में भी देखते हैं बाद में आकर के हर्षवर्धन जाकर के जब ये होता था इलाहाबाद में कुम्भ में कुम्भ में या साल में हर बार तब तो वो वहाँ पर पहुँचता था और अपनी सारी संपत्ति वगैरह जो कुछ लेकर के वहाँ पहुँचता था और जो लोग आते थे जितने साधु संत महात्मा बिप्र भिक्षुट्टा जो कुछ भी उनसे जो मानते थे जो जो कुछ होता था उसके तो पास सब उनको बांट देगा और यहां तक कि उसने खाने के पात्र भी नहीं रह जाए खाने को भी नहीं रह जाए कपड़े भी अपने उतार कर तो सभी से दे बिल्कुल सब दे, दे, इस प्रकार का करता रहा हा हर साल करता रहा ये बिल्कुल ये तो कह दो तो प्राक ऐतिहासिक काल के हैं उनका तो सही इतिहास नहीं मिलता लेकिन हर्षवर्धन का तो इतिहास है ऐतिहासिक पुरुष एक राजा हो गया इस प्रकार तो धान की इतनी महिमा है तो अगर कोई धान इतना तो कम से कम फिर भी करना चाहिए अगर जहाँ देखे कोई निधि प्रकार का मांगता है तो उसे देना चाहिए और देने के संबंध में भारतीय सिद्धांत ये मत देखो कि वो मांगने वाला जो है हमको बेकूफ बना रहा है कि सही बात मांग रहा है धोखा दे रहा है कि सबसे बात उसको मत देने का सिद्धांत ये मांगता है तो तुलसी करतर कर करो तुलसी कर पर कर करो करतर कर न करो जा करतर कर करो तादन मरण करो एक दुहाई ये भी तुलसीदास है तुलसी करपर कर करो तुलसीदास कहते हैं हाथ के ऊपर हाथ रखो और करतर कर करो हाथ के नीचे हाथ न करो कभी हाथ के नीचे हाथ करने वाले जब हाथ नीचे रखोगे तब मांगोगे और जब हाथ ऊपर रखोगे तब दोगे तो हमेशा सिद्धांत यह रखोगे देना है लेना नहीं है ये व्यक्ति को महान बनाता है उसके अंदर बल लाता है आध्यात्मिक बल इसी में जागृत होता है व्यक्ति का जिसको की मांगने की आदत है मांगना है उसके माने तादन मरण परो, जादन करतर कर करो तादन मरण परो, जादन हाथ के नीचे हाथ किया उस दिन तो मरण हो गया अब कोई व्यक्ति इस प्रकार का अपने आप को इतना हीन करके मांगने को तैयार हो कि मांग रहे हम इतनी हीनता पर आ गया हो और फिर भी कोई न दे तब तक कार ऐसे रहते विचार तो करके ही कहते हैं उसको तो देनी चाहिए थे बिचारा मरने को तैयार है मांग रहा है और मरने की दश दस दशा में आ गया है और आप उसको देने के लिए मना करते है, बस? वो भी इसी प्रकार का इसी, इसी का ये है ऐसे दान के ऊपर बहुत से दोहे हैं तुलसी के और भी हैं कि तुलसी पंचन के पीए घटना घटेन नहीं इत्यादि बार के बहुत से इस प्रकार के हैं दो जहां दान की महिमा जन्म है तो ये, कि ये है कि यह दान भी देने के लिए तैयार रहना चाहिए बराबर देने एक सिद्धांत अपने जो व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति नहीं जानते वो ये है कि जितना दोगे उससे हजार गुना पाओगे ये शास्त्र का बात बिल्कुल सही है तो कह रहे जन्म कब मिलेगा अगले जन्म की बात कहते अगले जन्म की बात नहीं इसी जन्म में व्यक्ति को जो देते हैं उनको तो मिलता है जो देना नहीं जानते तो जो मांगने वाले वो मांगते ही रह जाते हैं उनको नहीं मिलता ये दान का देने का जो महिमा ही कुछ वाला गया उसके पीछे जो भाव सन्ने जो है तात्पर्य वो जल्दी समझ में नहीं आता किसी के कमजोर बुद्धि में ये जो तीन सिद्धांत बताए जीवन के जो हैं तीन सिद्धांत ये ते नर ते नरभर थोड़ी जग इन बातों को समझने वाले करने वाले व्यक्ति संसार में थोड़े ही होते हैं थोड़े क्यों विशिष्ट व्यक्ति होते हैं रिया है। महापुरुष में वो उन्नी के ये लक्षण हैं जो कमजोर लोग हैं निम्न स्तर के व्यक्ति हैं उनके बस की बात नहीं ये सब बातों को समझ पाए समझ नहीं पाएंगे महीने नहीं, नहीं समझ पाएंगे तो करेंगे कंटर बुद्धि की कुंठे तो गड़पड़ी हुई बुद्धि इसलिए बताते हैं किस प्रकार के व्यक्ति इसमें ऐसा लगता है की ये तीन धर्म तीन प्रकार के व्यक्तियों के है एक ब्राह्मण का है दूसरा छत्री का है तीसरा वैश्य का है मुख्य रूप से दान देने का धर्म वैश्य का है उसके लिए आगे चल करके देखेंगे जहाँ पर कि वो वशिष्ठ जी सभी वर्ण और आश्रम धर्म की व्यवस्था भरत जी को समझाते हैं कि धर्म क्या है वहां पर ये भी कहते हैं कि वैश्य का धर्म यही है कि जो जो धनवान हो करके भी कृपण हो दे न अपना धन दान न करे वो तो फिर क्या है वो वैश्य क्या उसने, उसने अपना धर्म ही छोड़ दिया बसी का धर्म ही इसी बात आरोप है वो पर, परिश्रम करके धन संग्रह करे और लोगों को दान में बांटता रहे धन श्री नहीं ले करके अपने धन लिया अपनी शादी विवाह में लगा दिया अपनी उम्मिमा उजागर कर उसमें लिए मकान मकान बनाना इसलिए थोड़ी धन उसके लिए उसका धन अर्जित करे और दूसरे समाज सेवा आए अन्य लोगों के लिए बराबर सब तो उसके धर्म की रक्षा मरने को तैयार नहीं है और प्रजा के लिए अपने जो है वो भाग दौड़ करके उसकी रक्षा सब उसकी सेवा करने के लिए तत्पर तो नहीं है तो राजा क्या बात का क्या धर्म उसका है? इसी प्रकार से ब्राह्मणों का भी है ब्राह्मणों करके ब्राह्मण अपने धर्म का पालन नहीं करता पढ़ता लिखता अध्ययन नहीं करता सदाचार नहीं संयम नहीं परमात्मा का ध्यान चिंतन नहीं तो क्या बात का ब्राह्मण शुद्र तो बना ही बनाए तो उसमें क्या स्वभावता सूत्र बने हुए का धर्म के लक्षण में अगर ब्राह्मण के लक्षण नहीं किसी व्यक्ति में आए तो कोई सही रचना ब्राह्मण जैसी थोड़े होती है तो कि उसमें कोई विशेष यंत्र लगा हुआ है इसलिए ब्राह्मण बना हुआ उसका शरीर तो कुछ नहीं उसमें गुण है उसमें शरीर में तो, तो उसका जो है ब्राह्मणत्व तो है अगर शरीर में कोई गुण है तो, तो वो क्षत्रियत्व तो है नहीं तो कहा कि क्षत्रिये ब्राह्मण इसलिए ये तीनों को बता दिए कि देखो इस प्रकार से तीन है ये और फिर ऐसा भी नहीं कि तीनों के लिए अलग अलग, अलग विभाजन कर दिए गए सो हो सबके लिए राजा लोग भी दानी होते रहे राजा लोग भी अब भगवान राम जो है इस समय जो है नहीं पावा परतीय मन दीठी हैं क्षत्रिय है, लेकिन इस प्रकार के धर्म का निर्वाह कर रहे हैं इसलिए मुख्य बात तो वो बताना ये चाहते थे तो नहीं पावाएं परतीय मन दीठी उसके लिए तीन बात दो बातें और उसके साथ जोड़ करके कि जिनके रायपुर पीठी इत्यादि और दान के लिए भी ये भी उसके साथ बताया उन्होंने इसके माने कि होना तो सभी व्यक्तियों में तीनों बातें ख्याल वीर भी होना चाहिए इसी प्रकार संयमी भी होना चाहिए संयम जो है अब ये तीनों प्रकार की वीरताएं हैं जैसे कोई शत्रु के सामने पीठ नहीं दिखाता तो एक बीर है और अगर वो दानवीर जैसे कर्ण दानबीर क्यों कहलाता अगर कोई मांगे और अगर उसको मांगने वाले को इसी प्रकार दे देता तो, तो बीर है और अगर ना कर दिया तो काय की वीरता तो उसे खत्म हो गई इसी प्रकार से अगर ये जो है ये अगर कोई व्यक्ति अपने मन के ऊपर संयम नहीं रख सकता तो इसके मैंने काय का वीर है अपने ऊपर संयम के तो वीर है अन्यथा का एक वीरता ये सब तीनों प्रकार की और तो तीनों महापुरुषों में तीनों ही होती है इसी का कर्ज बद कही अनुजन मन रूप अनुभान ये बात इस प्रकार की चर्चा करते हुए भगवान तो राम कर अब ये वैसे अगर अन्य कोई कवि होता और इसे श्रृंगार का वर्णन कहीं कर रहा होता किसी के विवाह इत्यादि का या स्त्री पुरुष के इस प्रकार के मिलन का तो इस प्रकार की बातें वो कभी कभी लिख नहीं सकता था जैसा तुलसीदास ने यहां लिख दी जिनके नए नवेपुरन पीठ इत्यादि त्यागी ये तो एक प्रकार से श्रृंगार रस का रसाभास करने वाली बातें हैं लेकिन तुलसीदास लिखते रहते है क्योंकि एक और तो श्रृंगार का वर्णन भी है वो अपने स्थान पर है लेकिन वो संयमित है उसकी एक सीमा है इसके ऊपर तो सबके ऊपर अध्यात्म लदा हुआ है मुख्य बात तो वह तो तुलसीदास जी के मन में जो अध्यात्म है धर्म है सिद्धांत जीवन के हैं, वो मुख्य रूप से रहते हुए बाकी बातें तो सेकेंडरी हैं। इसलिए इस प्रकार कहते हैं कर् बत कही अनुजन मन से रूप लोभान भगवान नाम इस प्रकार बोलते जाते हैं लेकिन मन में जिनको सीताजी सीता के प्रति उनके मन में लुभान मने उनकी तरफ आकृष्ट हुआ प्रेम उत्पन्न हुआ उनके मन में मुख सर बकर सभी कर्त और बार बार सीताजी की तरफ देखते हैं उसका वर्णन ऐसे कर दिया जैसे की भ्रमर पुष्प के ऊपर बार बार जाए मकरन करने के लिए ऐसे ही उनकी दृष्टि है उनका मन सीता जी की तरफ बार बार जाता है आगे देखिए चित्रवृत चकित चहू सीता गये नृत किशोर मनु चिंता जहाँ बिलोक मृग सावक नयनी जहाँ जनुता हर से कमल सिणी लता तब सखिन लखाए श्यामल गौर किशोर सुहाये देख रूप लोचन ललचाने हर से जनु निज निधि पहचाने के नयन रघुपतिश देखें पलकन हूँ परिहरी निमेशे अधिक अगसने दे भोरी सरद शन चित चकोरी लोचन मगरा मही दीने पलक सयाने जब सीए सकिन प्रेम बस जानी कही न सकें कछ मन सकुचानी लता भवन ते प्रगट भे अवसर दो भाई निकसे जन जुग बिमल बिदु जलद पटल बिलगाए रामचंद्र की जय हनुमान की जय इधर तो भगवान राम की स्थिति का वर्णन हो गया भगवान राम ने स्वयं बता लिया अपने मन की स्थिति लक्ष्मण जी को उसे तो मालूम हो गया कि उनके मन में किस प्रकार से सीता जी के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ अब सीता जी की बात का वर्णन करते हैं कि उनके मन में किस प्रकार क्या बात आई वहाँ क्या होता है तो कहते हैं चित्रपट चकृत होंगे सीता सीताजी चारों तरफ देखती हैं चकित होकर के क्योंकि वो अब भगवान राम इनकी दृष्टि से उछल है सामने उनको नहीं सीता जी को दिखाई देते वो कहीं आड़ में हो गए हैं पहली बार तो देखा सीता जी ने उनको भगवान राम ने भी देखा लेकिन उसके बाद फिर वो फूल देते हुए इधर उधर कहीं हट गए तो कहीं पेड़ों की उसमें आड़ में हो गए तो सीताजी उनको ढूंढ रहे हैं कि किधर चले गए कहाँ होंगे लेकिन और शक्तियां जो थी वो देख रही थी कि किधर है वो ज्यादा माना वो दूर दूर तक खड़ी थी आसपास तो दूसरी तरफ से खड़े से उनको दिखाई देता था किस तरफ है इधर से इधर चले गए इधर से इधर चले गए हैं इस प्रकार सख्तियों को तो दिखाई दे रहा था लेकिन सीता जी के लिए वोट में हो तो वो गए तो वह दिखाई नहीं देते हैं और कहाँ गए नृत्य किशोर मन चिंता मन बात का ये चिंता विचार आता है कि कहा चले गए उनको देखने के लिए देखना चाहती है उनको तो जहां भी लोग मृग सावक सैनी नैनी जनता बरस कमल सत्य अब अभी अभी एक पंती कहाँ से आ गई सीता जी जिधर देखती हैं उधर ही ऐसा लगता है कि श्वेत कमलों की पंत की पंत की वर्षा हो गई हो अब ये कविता है काव्य है उसका काव्य के द्वारा कैसे बात क्या कही जाती है जहाँ विलोक लोक सावक नैनी अब सीता जी की जगह मृग सावक नैनी के माने उनके नेत्र जैसे मृग की मृगी के छोटे बच्चे की जैसे की आंखें हो उस प्रकार के उनके नेत्र है तो इसलिए उनको सीता जी का नाम ही मृग ने नहीं कर दिया तो मृग सावक नहीं सीता जी ने कैसे देखा जहां भी लोग वो जहाँ देखती हैं तो इनके सीता जी के नेत्रों की सुंदरता तो मृग सावक नैनी में हो गई और उनकी दृष्टि की कि जब उनकी जहाँ देखती हैं तो जहाँ दृष्टि पड़ती है तो वहाँ दृष्टि का क्या होता है तनु जहाँ बरस कमल सिद्ध श्रेणी महामानव वर्षा हो जाती है कमलों की कैसे कमलों की कमल तो बहुत प्रकार के है नीले कमल भी होते हैं लाल कमल भी होते हैं सफेद कमल भी होते हैं लेकिन जहां वो देखती हैं तहाँ सफेद कमलों की जो है वर्षा हो जाती है अभी सफेद ही कमल सिद्ध कमाने सफेद सिद्ध कहां से आ गई लाल कमलों की वर्षा हो जाती तो ऐसे नहीं है नेत्र भी तीन प्रकार के होते हैं सात्विक राजस्थामस वेदांत तो जानते ही आप तो उसमें कुछ छिपा नहीं है तो सत्यगुण जो है नेत्रों में भी सत्युगुण होता है नेत्रों में भी रजोगुण होता है नेत्रों में भी तमोगुण होता है हा? देखो सब बैठे बैठे ऋषि ऋषिगुण क्या करते रहे सब खोजते रहे कि कैसे या या। कैसे आंखों में सत्यगुण होगा तो क्या होगा आंखों में सत्यगुण होगा तो सफेद फूलों की वर्षा होगी आंखों में अगर रजोगुण होता तो रजोगुण का रंग लाल तो लाल फूलों की वर्षा हो जाती और आंखों में अगर तमोग होता और चाहे इसमें सुंदर नेत्र होते तो फिर नीले कमलों की वर्षा होती सफेदिनी हो सकती होती तो इसलिए जो कमल से श्रेणी श्वेत कमलों की वर्षा के माने यह है कि उनकी सात्विक दृष्टि है ये सोचने की बात माने उनके मन में रजुगुण नहीं आता उनके मन में तमोगुण नहीं आता उनके शुद्ध सत्यगुण की प्रधानता के कारण से उनकी दृष्टि में भी सात्विक दृष्टि है अभी सात्विकता उनका वर्णन करने के लिए तुलसीदास जी ने ये युक्ति निकाली कमल सत्य सैनी की वर्ता बता नहीं तो सीताजी को शुद्धता उनके मन की शुद्धता कैसे सूचित की जाए कि सीताजी भगवान राम को देख रहे हैं लेकिन उनके मन में विकार नहीं है सात्विकता है उसमें शुद्धता है उनके मन में भी लता ओट तब सखी ने लखाए उन्होंने सखियों ने बताया कि तुम्हें दिखाई दे रही तुम इधर उधर क्या देख रही हो ये लता की उसके जो लता है लता मंडप के उस तरफ भगवान राम लक्ष्मण जी दोनों उस तरफ है श्यामल गौरव किशोर सुहाये दोनों भाई उसी तरफ है श्यामल भी है और गौर है दोनों भाई जो है उसी तरफ है अब राम का नाम तो कोई जानता नहीं यहाँ पे जानते भी हों तो नाम, का नाम ले नहीं सकती न ना सख्यान नाम ले सकती हैं सीता सीताजी नाम ले सकती हैं इसे राम तो बोला नहीं जाएगा लक्ष्मण तो बोला ही नहीं जाएगा किसी और प्रकार से शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो बस श्यामल कह करके गऊ कह करके राम लक्ष्मण बोल दिए ये सब लता के उस तरह अब ये भी तुलसीदास जी ध्यान रखते हैं कौन शब्द कहाँ पर बोलना पड़ेगा कहाँ क्या करना पड़ेगा तो ऐसे करके तो लता उठ तो तब सखन लखाए श्यामल गौर किशोर सुहाए देख रूप लोचन लचाने तो उनको उन उनक देख करके भगवान का सुंदर स्वरूप करके लोचन चाने के मैंने उनको देखना चाहते हैं उनको और निकट से देखना चाहते हैं उनको प्राप्त करना चाहते हैं ये सूचित किया उनको तो हर से जनजीति पहचाने और ऐसे नेतृत्व प्रसन्न हो गए जैसे की वो तो अपनी ही संपत्ति हो मैंने नहीं है कि कोई अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की बात हो वो तो प्राप्त है अपने ही है ऐसे करके अपने आप को लगा <coughs> तो ये हर्ष जननी जी निधि पहचाने थके नैन रघुपति सभी देखे और भगवान श्री राम जी के सुंदर स्वरूप को देखा तो थके नैन थके थके माने यहाँ वो थकना नहीं है जी, देखते देखते थक, थक गए बहुत परेशान हो गए ये थका नहीं है थके के मन स्थिर हो गए तो इसमें जो बोलते हैं यहाँ पर तो थके नैन के मने नयन जो है वो नेत्र स्थिर हो गए देखते ही रह गए उनकी चंचलता जाती रहे थके नये नये रघुपति छवि देखे और पलकें हूं परी हरी निमेश और पलकों में भी निमेश होगी सीता जी उनको जैसे भगवान राम के पहले बोला था कि सीता जी को उन्होंने देखा तो निमेश जो निमी उनके पलकों को छोड़कर के चले गए ऐसे यहां भी पर कहते हैं सीताजी ने जब भगवान राम को देखा तो उनको भी देखा तो उनके भी नेत्रों की पलकड़ी झमकती है और नेत्र भी इधर से उधर नहीं जाते स्थिर हो गए नेत्रों में स्थिरता आ गई और पलकें झकना बंद हो गए उनको देखती रह गई अधिक शेव है भोरी और बहुत अधिक प्रेम के कारण देव है भौरी के मैं शरीर के शुद्ध नहीं रही भूल गयी अपने आप भगवान राम को ही देखती रह गयी और जन श चकोरी जैसे शरद की पूर्ण पूर्णिमा के चंद्रमा हो और चकोर चक्र चकोरी देख रही हो चक्रवा उसी वो देखती रह गई चंद्रमा और चकोर का जैसे चकोर जैसे चंद्रमा स्थित जिसे देखते ही रहता है उसे नहीं हटाता उसी प्रकार दे ऐसी करके भगवान राम का भी वर्णन पहले किया था जब सीता जी को भगवान राम ने देखा वहां पर यही कहा था कि उनके मुख को सीता जी का मुख चंद्रमा के समान भगवान राम उनको चकोर के समान देखते रहे दोनों की तरफ एक समान समानता बराबरी करी वर्णन उसी प्रकार इनका दिया लोचन मग और आनी इसके बाद सीताजी ने क्या किया की कि जब आंखों से भगवान राम को देखा तो उनके सुंदर स्वरूप को देख करके उन्होंने अपने हृदय में उसी प्रकार जैसे कोई फोटो कैमरा से ले लिया फोटो जिम्मेदारी जैसे तो भगवान नाम को देखा उनके स्वरूप को अपने चित्त में स्मरण कर लिया और दीने पलक कपाट से आनी और उन्होंने अपने पलक कपाट दे दिए मैंने आंखें बंद कर दी आंखें बंद करके जैसा भगवान राम को देखा तो वैसे अपने हृदय में देखने लगी स्मृति के द्वारा उनको हृदय में धारण कर लिया ये इसके बाद में फिर जब सी सख्री में बस जानी और फिर सीता जी तो इस प्रकार से देखते देखते आखे बंद कर लें भगवान राम भी आगे वो तो फूल लेते हुए चलते जा रहे थे लक्ष्मण जी से बात भी करते जा रहे थे सीता जी की तरफ कभी जब सामने होती तो देखते जाते थे तो वो भी उधर से हट गए तब तक इन्होंने सखियों को भी ये लगा कि अब तो जो है ये है सीताजी को यहां से ले चलना चाहिए काम अब पूरा हो गया देखाने को तो दिखा दिया अगले साल ये भी बुद्धि आ गई इनके जब सी सखी ने प्रेम बस जानी जब सखी उन जाना सीताजी भगवान राम के देखे, अब ये यहाँ से अपने आप नहीं हट सकती है उनके देखने की इच्छा जाती नहीं है बराबर उनको देखती रहेंगी तब तो कही न कहीं कुछ मन सक जानी तो वो कहती कहने लगी कि मन में उनके संकोच था लेकिन कहती नहीं थी सखी उनको हटाना था कोई युक्ति सोचने लगी क्या करना चाहिए फिर उन्होंने एक बार ये बता दिया कि देखो सीताजी अपनी आंखें बंद किये थे उनको बता दिया देखो वो तुम क्या देख रही हो उस जहां लता है उसके लताओं की झुरमुख से वहां से निकल करके इधर की तरफ सामने आ रहे हैं अब देखो तो उनको जहाँ सामने फिर आए तो दिखा दिया लता भवन प्रकट भी उस भाई उसी समय दोनों भाई भगवान राम और लक्ष्मण लता भवन से प्रगट माने लता भवन के माने लताए पहले ही बता दिया वर्ण तो कर दिया तो वहाँ वृक्ष बहुत से हैं तरह तरह के वृक्ष थे तरह तरह के लताएं थी लताओं के मंडप बने हुए थे उन्हीं के बीच में थे मान लो लताओं के फूल जो है वहां से भगवान ले रहे हो तो उन्हीं के बीच में से निकल करके जब आगे बढ़े तो लताओं के बाहर आए तो साफ दिखाई देने लगे सुंदर स्वरूप उनका निकसे जनजुग विमल विद्रु जलद पटल भी, भी अब कहते दोनों मान एक चंद्रमा एक चंद्रमा हो ये दोनों ही चंद्रमा के समान है भगवान राम भी लक्ष्मण जी के समान दो दो चंद्रमा के समान जैसे आकाश मानो दो चंद्रमा और बादल हट करके हटे और चंद्रमा निकले आओ ऐसे लता भवन से ऐसे निकल आए जैसे कि बादल को निकल, बादल को हटा करके चंद्रमा निकल और एक चंद्रमा नहीं दो दो चंद्रमा निकले आए, इसलिए अगर एक ही एक अकेले होते तो एक चंद्रमा की बात होती <clears throat> उदाहरण देना पड़ा चंद्रमा और चंद्रमा तो होता एक लेकिन यहां है दो तो फिर तो क्या करना पड़ा चंद्रमा को आकाश में दो बनाने पड़े हाँ कि आकाश संबंध दो चंद्रमा और बादल हट जाए तो दोनों चंद्रमा दिखाई देने लगे ऐसी जनजुग विधु से जनजुग विमल और जलद पटल उनके पटल मैने उसके ऊपर आवरण पड़ा हुआ चंद्रमा के ऊपर से हटा तो दिखने लगे इस प्रकार से अब भगवान राम कैसे जब लता भवन से प्रकट हुए तो एक बार तुलसीदास ही भगवान के नक्सिक वर्णन फिर कर देते हैं ऊपर से नीचे तक कैसे सुंदर हैं इनका वर्णन करते हैं वो चलते नान्याहार विपते दया श्रन्मदी सत्यम बदा चे भवानी नात्मा भक्ति प्रयश्चर गुपुं गर्भरा मे काोषर कुरुमा सीर जय राम जय जय राम